ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक सत्र ज्योतिर्मय पात्र को उघाड़ो हिण मै न पात्रे सत्य पीहित मुख न पृणु सत्य धर्मा दृष्टे आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है हे पूषण मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे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 मानते हैं ऐसा कि सत्य अगर ढका होगा तो अंधकार से ढका होगा पर ये सूत्र कहता है कि ज्योति से प्रकाश से ढका है सत्य हे प्रभु तू इस प्रकाश के पर्दे को अलग कर दे ये बहुत ही बहुत ही गहरी जिसने खोज की हो सत्य के आयाम में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 चीज अगर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती तो आप कहते हैं ज्यादा प्रकाश है अस्पष्ट दिखाई पड़ती है तो कहते हैं कम प्रकाश है नहीं दिखाई पड़ती है तो कहते हैं अंधकार है बिल्कुल अंदाज नहीं आता तो कहते हैं महाअंधकार है लेकिन ना तो आपने प्रकाश देखा है ना आपने अंधकार देखा है अनुमान है हमारा कि जब चीजें दिखाई पड़ रही हैं तो प्रकाश होगा असल में प्रकाश इतनी सूक्ष्म ऊर्जा है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 आलोक का अर्थ होता है न प्रकाश न अंधकार ऐसा क्षण बोर में सूरज नहीं निकला राज जा रही है जा चुकी है बोर के क्षण में वह आलोक का क्षण उदाहरण के लिए कह रहा हूं ताकि आपके ख्याल में आ जाए क्योंकि भीतर के लिए को और कोई ख्याल दिलाने का उपाय नहीं जहां ना अंधकार है जहां ना प्रकाश है वहां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 ज्ञान ही रह जाता है इसलिए महावीर ने जिस शब्द का उपयोग किया है वो बहुत अद्भुत है महावीर ने कहा है, केवल ज्ञान ओनली नोएंग द नोर इज नास्ट द नोन इज नास्ट बट ओनली नोइंग वो ज्ञाता भी खो गया गे भी खो गया सिर्फ बचा ज्ञान दोनों छोर खो गए जैसा सूरज खो गया वस्तुएं खो गईं जिन पर प्रकाश पड़ता था ऐसे ही जानने वाला खो गया मूल स्रोत जो जाना जाता है गे वो खो गया वस्तु खो गई जानना बसता है केवल ज्ञान बसता है मात्र जानना बसता है इस जानने की की दिशा में मैंने कहा पहला कदम संकल्प का है दूसरा कदम समर्पण का है